में प्राणी नाम तुरे तुरे तुरे तो इसके साथ जगत जगतिक वो जो धर्म है नो तो धर्म है नहीं नहीं, तो धर्म है, नहीं है तो आगे ही जगत की स्थिति का कारण तथा जगत की स्थिति का कारण जो या सस्ता धर्म लिखा है वही है जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों दिस्ण दिस्ण से से लिखा तो है ना करते हैं तो, तो में है प्रकट हुए किस रूप से प्रकट हुए और किस रूप से कौन प्रकट हुआ है विष्णु कौन प्रकट हुआ है किस रूप से विष्णु प्रकट हुए हैं और कैसे क्या करें जो जी कृष्णा तीर्थ हाँ कृष्णा तीर्थ विष्णु है ना ऊपर विष्णु है ना तो नारायण नामक विष्णु रूप से प्रकट हुए और उसके पहले और भी कुछ शब्द हैं उनको देखेंगे वसुदेवास वसुदेव से देवकी वसु देव देवकी के गर्भ में वसुदेव से देवकी के गर्भ में किस रूप से प्रकट हुए कौन प्रकट हुए है ने? और यहाँ अंतिम शब्द है ना अंसेम का अर्थ लिखेंगे स्वेच्छा निर्मित नाथिक उमरी में जा सकते हो स्वेच्छा निर्मित न माया मये न स्वरूप स्वेच्छा निर्मित न मायामयन स्वरूप स्वेच्छा निर्मित नायामयन स्वरूप लिखा स्वेच्छा तो से निर्मित मायामय स्वरूप से जो भगवान का स्वरूप दिखाई देता है श्री कृष्ण का तो जो स्वरूप श्री कृष्ण का दिखाई देता है वो स्वरूप कैसा है स्वेच्छा निर्मित है कैसा है स्वेच्छा निर्मित शरीर से मतलब भगवान का जो स्वरूप है वो अज्ञान के अधीन नहीं है मतलब किसकी अधीन है उनकी इच्छा के अधीन है भगवान तो मायापति है ना हाँ भगवान जो जीव क्या है अविद्या के वश में हो जाता है जिससे उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है और परमात्मा का ज्ञान पुरोहित नहीं होता है वे तो माया उपाधि को भक्त करने वाले है मायापति हैं तो भगवान का जो स्वरूप है वह उनकी इच्छा से निर्मित है उनकी इच्छा, इच्छा, इच्छा, इच्छा से निर्मित है वाल्मीकि रामायण के उत्तर खंड में एक कथानक आता है कि देवासुर संग्राम में धर्मात्मा देवताओं की विष्णु भगवान ने मदद की और ये पापी असुर भाग करके भृगु मुनि के आश्रम में गए तो भृगु मुनि की पत्नी ने उनको छिपा लिया वहाँ पर विष्णु भगवान वहां पर गए तो उनको ठीक से बताया नहीं भ्रगु महर्षि की पत्नी ने तो विष्णु भगवान को क्रोध हुआ जब पापी लोगों को आश्रय देती हो तो उनकी पत्नी का सिर काट दिया विष्णु ने तो भ्रगु महर्षि को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने साफ दिया कि जिस प्रकार पत्नी के दुख से हम दुखी हो रहे हैं ऐसे तुम ही पत्नी के दुख से दुखी हो गए दे दिया क्रोध में आकर साफ दिया अक्रोध निगृत हो जाने पर जब स्वस्थ चित्त हुए तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमने किसको साफ़ दे दिया अरे भगवान को ना तो साफ लगता है ना तो बरदान लगता है, भगवान तो बड़ा है। उन्होंने साफ दिया है भगवान साफ नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी बड़ी हसी हो जाएगी साफ दिया और लगा नहीं तो उन्होंने तप करना शुरू किया इससे की भगवान हमारे साफ को स्वीकार कर रहे तब तपस्या करनी शुरू की तपस्या से तप भगवान तप विष्णु प्रसन्न हुए भगवान ने कहा कि हम अवतार लेंगे राम रूप से हम अवतार लेंगे भक्तों का कल्याण करेंगे सब लीला करेंगे और जैसा आपने कहा है कि पत्नी के वियोग से इधर उधर भटकोगे वैसा भी होगा लेकिन ये अवतार हमारी इच्छा से होगा तुम्हारे साफ के कारण नहीं होगा तुम ठीक से समझ लो गु को बताया कि हमारी इच्छा से होगा सब कुछ लीला तुम्हारे साप से नहीं होगा तभी तुलसीदास ने लिखा है की आज क्या है निज निज इच्छा निर्मित निज सनु माया गुण गुणोफार निज इच्छा निर्मित सनु की भगवान का जो शरीर है भगवान का जो स्वरूप है वो निज इच्छा है मतलब भगवान भी अपनी इच्छा से निर्मित है किससे निर्मित है अपनी इच्छा से निर्मित है किसी की अभियान से और निर्मित तो यहाँ पर ध्यान देना इच्छा निर्मित स्वरूप अपनी इच्छा से निर्मित स्वरूप और स्वरूप कैसा है माया महिंद माया अपनी इच्छा से निर्मित मायामय स्वरूप है। शंकर वास्ते के अनुसार भगवान के जो शरीर है वो सभी मायामय है एक मिशेष चिन्ह मात्र सत्य है और सब कैसा है मायामय है मायामय कहा जाता है वो अत्यंत आश्चर्य का जनक है वरिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भगवान के जो शरीर है वो मायामय नहीं है वास्तविक है कभी नजर में भक्तों के आते हैं और कभी नजर में नहीं आते हैं जब नजर में नहीं आते हैं तो अभाव हो जाता है भगवान का ऐसा नहीं कह सकते हैं तुकार महाराज ने कितने कल्प से लिखा है भगवान अच्छा है, कल्प से लिखा है और पुंडली भक्त तो अभी कलयुग में हुए हैं, तो महाराज की वाणी सत्य है कि भगवान तो पहले से वहाँ विद्यमान है पुंडली के को निमित्त बनाकर सबके नेत्रों के सामने उपस्थित हुए हैं, पहले से थे लेकिन पहले सबको दर्शन नहीं दे रहे थे पुंडली को निमित्त बनाकर सबको दर्शन देने लगे हैं पहले से तो भगवान के जो स्वरूप है ये कोई मायामय नहीं है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार है पहले से विद्यमान पर शंकर सिद्धांत के अनुसार मायामय है तो संस्था जा रहा है तो उसके अनुसार स्वेच्छा निर्मित मायामय स्वरूप अपनी इच्छा से निर्मित मायामय स्वरूप से लगेगी नारायण है नारायण नामक विष्णु दिश, वसुदेव से देवकी के गर्भ में अपनी इच्छा से निर्मित माया मय स्वरूप से प्रकट हुए ठीक है और क्यों प्रकट हुए इसमें एक हेतु मध्य में लिखा है देवता पृथ्वी के देवता यहाँ ब्रह्मणा कर ब्राह्मण से पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा के लिए पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण के लिए बहुत ज्यादा सदाचार धर्म कर्म सभी शास्त्रों में लिखे हैं और उनका पूरा पूरा जो पालन करेगा वो देवता ही है सत्य भाषण करना इस ब्राह्मण को कभी झूठ नहीं बोलना सत्य भाषण करना और संग्रह नहीं करना विषय भोग के लिए ब्राह्मण से नहीं मिलता है उसको किसलिए मिलता है किस्या कर जीवन जिये भले ही रुपया पैसा पास में ना रहे भूखे रहे लेकिन इस ईश्वर का चिंतन करें इसलिए ब्राह्मण शरीर श्रेष्ठ माना गया है कि उसके कर्म बहुत ऊंचे हैं कर्मों से श्रेष्ठ माना गया है तो ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा के लिए जब ब्राह्मण तो की रक्षा होगी तो ब्राह्मण अच्छा आचरण अच्छा अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी सोचेंगे हमको भी अच्छा आचरण करना अच्छा चाहिए अच है ना ब्राह्मण अच्छा आचरण करने से क्या होता है कि सबकी अच्छा आचरण करने, तो करने के लिए प्रवृत्ति होती है तो नारायण नामक विष्णु पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए वसुदेव से देवकी के गर्भ में अपनी इच्छा से निर्मित माया में स्वरूप से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए और ऊपर की जो पंक्तियां हैं ना उनको भी देख लीजिए कल शीघ्रता में हो गई थी नारायण नामक नारायण विष्णु है ना नारायण नामक विष्णु इसका विशेषण ऊपर क्या आदि कर्ता वो आदि कर्ता मतलब सृष्टि के आदि कर्ता कौन है नारायण है नारायण है ना देखो इसमें आरंभ में ही शंकराचार्य ने किसका नाम लिखा है नारायण का लिखा है बहुत जगह नारायण को पढ़ सक शंकराचार्य इस पर में लिखते है शंकराचार्य रामानुराचार मध्वाचार तो नारायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं परिन्न है नारायण है शंकर है लिखन है सब एक ही है कृष्ण है पर नारायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं सभी आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज ने किस शब्द का प्रयोग किया है ओम नमः ओम नमो ओम, जाते। जाते। जाते। ओम ओम ओम ओम, ओम तो हो गया आगे मतलब पहले पहले आगे आगे आगे नहीं वेद अच्छा ठीक है अब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये नारायण नामक विष्णु इतना लग गया और आगे देखेंगे किसी स्थिति में प्रकट हुए हैं तो उसको भी बताते हैं ने? पहले से पंक्ति देखेंगे का काल है ना? कि दीर्घ काल तक सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वालों के अंत में अनुष्ठात्रीय नाम का अर्थ है सकाम सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के और अंत करण का अध्ययन कर लेना देखो सकाम कर्मो का अनुष्ठान करने से क्या होता है वस्नाओं की वृद्धि हो जाती है तो दीर्घ काल तक काम कर्मों का अनुसार करने वाले मनुष्यों के अंतर ना? कामना क्या होता है इच्छा।, इच्छा कामनाओं की वृद्धि होने के कारण जब कामनाएं बढ़ जाएंगी वासनाएं बढ़ जाएंगी तो विवेक विज्ञान अधिक होगा या कम होगा तो यही मान है ना इस कार्य कारीण होते हुए क्षीण होने वाले कौन होंगे विवेक विज्ञान किस कारण से क्षीण होंगे काम आवस्टा आवस्टा आवस्टा नहीं नहीं। तार। तो, काम कामनाओं की वृद्धि होने से काम की वृद्धि होने से क्या होगा विवेक होने तो, की क्षीण होने वाले विवेक विज्ञान विवेक तो विज्ञान शून्य हो जाएगा तब धर्म की वृद्धि होगी की अधर्म की वृद्धि होगी अधर्म में की वृद्धि में क्या हेतु है विवेक विज्ञान का क्षीण होना कम की लगाइए दीर्घ काल तक सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के अंतरकरण में कामनाओं की वृद्धि होने के कारण होने वाले विवेक और विज्ञान हेतु है, है जिनके ऐसे अधर्म की वृद्धि होने पर अधर्म अधर्मे अने वृद्धि होने पर या अधर्म का अधर्म क्या है ठीक है अधर्म की वृद्धि होने से क्या प्रवर्धर्धमाने और धर्म की नहीं हो गया एक मिनट अध है देखो नष्ट छ है ना ऐसे अधर्म से, से धर्मे अभिभूल माने ऐसे अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर या धर्म के तब जाने पर धर्मे अभिभूल माने का क्या हुआ धर्म का ह्रास होने पर इतना ध्यान रखना समान विभक्ति वाले का एक साथ उनमें करना चाहिए तो यहाँ पर देखना अब यू माने है धर्म भी सप्तमी है ना और ये विवेक विज्ञान हेतु तृतीय भी तृतीय है तो उनका एक साथ अनु करेंगे विवेक छीन होने वाला विवेक विज्ञान रूप हेतु से जन्म ऐसा भी कह सकते छीन होने वाला विवेक विज्ञान अधर्म नहीं अधर्म का ठीक है तो क्षीण होने वाले विवेक विज्ञान रूप हेतु से जन्म अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर क्या अधर्मे पर होने पर जब अधर्म की वृद्धि होगी तो जगत की स्थिति रह सकती है अधर्म की वृद्धि होने पर जगत की स्थिति का पालन करने की इच्छा वाले मतलब जगत की स्थिति को बनाए रखने की इच्छा करने वह आदि करता नारायण नामक विष्णु पृथ्वी के ब्राह्मणों के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए दस दिव से देवती के गर्भ में अपनी इच्छा से निर्मित माया में से, श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए अकुमती लग जाएगी आपको हाँ तो उसमें क्या है यदा यदा, यदा ही धर्म से और धर्म से गिलानी भगवती तो धर्म की गिलानी यहाँ पे है ना क्या धर्म में अभिभू माने ये धर्म की गिलानी कही गयी और क्या है जगह जाए ही से बनाने बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यु मानम तो यहाँ पर अभ्युद्धान धर्म से कहा गया आगे तब हाँ। तो मैं अपने प्रगट तो करता हूँ अच्छा। यहाँ विवेक और विज्ञान विज्ञान यहाँ पर सामान्य ज्ञान लेना है आत्मज्ञान इसका साक्षात्कारात्मक ज्ञान नहीं लेना है सामान्य रूप से जो है नैसा से सब्जियाँ लेना आया आपको अच्छा आगे आप उसमें क्या है ठीक है उसमें क्या संभव आत्मया ये श्लोक किसी को याद है संभवानी। आत्माय गीता में पूरा पूरा श्लोक बोलो कि मैं तो है तो तो तो भी भी भी नहीं थी। थी नहीं हमने क्या बोला वाले को मतलब देना त्मा उनका नाम सन ठीक है प्रकृति तो समी आत्माया की अपनी प्रकृति स्वाम निष्ठा है आत्माया न कि मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ है ना अपनी माया से प्रकट होता हूँ वैसा जो कहा गया है तो यहाँ मायाकर्त तो उसमें निघंटू में किया है संकल्प पे कि मैं अपने संकल्प से प्रकट होता हूँ या अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ हालाकि शांकर वास्तव में वहाँ मायाकर्त संकल्प नहीं किया है रामानुजाचार नहीं किया है ऐसा किया है वहाँ हाँ शंकर सिद्धांत में ये माया है माया सब एक है उसमें जगह है या नहीं है इस दे दे देना? है है, है? हाँ। बार वो कम हो तो दे देना और कल से घर बैठेंगे अब देखिए ब्राह्मण की रक्षण ने रक्षि से आद बैदर्मा पर बताया ना कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए तो ब्राह्मण की रक्षा क्यों तो बताते हैं क्योंकि ब्राह्मण रक्षण निकाधर्मा क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा से वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है हमने बताया ना कि जब ब्राह्मण ही अच्छा आचरण करेंगे तो दूसरे लोग भी अच्छा करेंगे जब ब्राह्मणों में कमी आएगी सब में कमी आ जाएगी इस अभिप्राय से कहा गया है की बाबा कौन सा बैठा यही यही बुला दो बाबा को तो यही बुला दो बोला जी बाही ले अपने साथ में ले आओ ले आवाज जाएगी ठीक है ले लोग नहीं ले हाँ ये आराम से देखिए बैठिए दरवाजा खोल देना देखिए क्यूँकी ब्राह्मण की रक्षा से वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है लग गया <स्थित> कि ब्राह्मण ब्राह्मण से रक्षण नहीं ब्राह्मण की रक्षा से ही वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है जी का प्रयोग वर्णाश्रम भेदा नाम ये हेतु है ना हेतु में होती है क्योंकि वर्णाश्रम का भेद ब्राह्मणत्व भी अधीन है तब से क्या लेना है यहाँ पर ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व से क्योंकि वर्णाश्रम का के अधीन है जब ब्राह्मणत्व रक्षित होगा तब तो वर्णाश्रम की मर्यादा रक्षित रहेगी चले आगे ये जो पंक्ति है ना ब्राह्मण रक्षण नहीं वैदिका धर्म रक्षिता इसमें हेतु है वर्णाश्रम भेदा नाम तद अर्णाश्रम का भेद ब्राह्मणत्व के अधीन है ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व क्या होगा एक मुमुक्षा का पर्याय है जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है मोक्ष की इच्छा है वही ब्राह्मणत्व है है ना भगवान को प्राप्त करने की हो, संसार से छूटने की इच्छा हो उसी का नाम ब्राह्मण है सीधी बात है ये क्योंकि ब्रह्म जाना की ब्राह्मण आईसीबी भी की गई है और दूसरे प्रकार का भी किया गया है तो यहाँ अध्यात्म शास्त्र में यही हुई है आगे देखना क्या स भगवान और वे भगवान भगवान कैसे हैं ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और स्टेज से सदा सम्पन्न है सदा ध्यान दे देना शंकराचार्य सदा शब्द लगा रहे हैं की भगवान में ज्ञान हमेशा रहता है ईश्वर्य हमेशा रहता है ये हमेशा भगवान में रहता है तो भगवान को कभी अज्ञान होता है क्या दंडी स्वामी कहते हैं कि अवतार लेने पर भगवान को भी दुख होता है देखो वनवास के समय राम को दुख हुआ गीता के वियोग में अब शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान आदि ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेज से सदा संपन्न ज्ञान से सदा संपन्न उनको शंकराचार्य बता रहे हैं और उनका क्या दिमाग है भगवान यानी है ना भगवान को कभी अज्ञान नहीं होता कभी मुंह नहीं होता वो लीला से कुछ करते हैं ये ध्यान रखना तो ये लिख लेना थोड़ा नई नई लोग है ना ज्ञान लिख भगवान का ज्ञान क्या है क्या है इसको तो लिखेंगे ऐसा तो लिखना कि भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के सभी पदार्थों को क्या है? भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं एक साथ जानते हैं ठीक है इन सभी पदार्थों को एक साथ जानना ही भगवान का ज्ञान है क्या सभी पदार्थों को, को एक साथ जानना ही भगवान का ज्ञान है क्या लिखा आपने बोलना शुरू से बोलना भगवान भूत भविष्य भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के सभी पदार्थों को एक साथ वर्तमान के सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको भगवान न जानते हों आप वर्तमान की वस्तुओं को जानते हैं तो वर्तमान की सभी वस्तुओं को जानते हैं अच्छा भूत की कुछ वस्तुओं को आपने देखा है याद आती है पर सभी को तो जानते हैं और भविष्य की तो किसी वस्तु को आप नहीं जान सकते हैं और भगवान सब के, भगवान और भविष्य की सभी वस्तुओं को जानते हैं तो ये भगवान का तो ज्ञान है और ज्ञान के आगे क्या लिखा है ईश्वर है लिखिए कि भगवान है भगवान जीव और प्रकृति भगवान जीव और प्रकृति रूप संपूर्ण संसार का नियमन करते हैं ऐसा लिखना कि भगवान सरल शब्दों में लिखना भगवान संपूर्ण संसार का नियमन करते हैं नियमन समझते नियंत्रण शासन भगवान संपूर्ण संसार का नियमन करते हैं लिखा तो ये है कि ऐ, सब पर ये क्या कहें नियमन करने का सामर्थ ही भगवान का ऐश्वर्य गुण है नियमन करने का सामर्थ ही भगवान का ऐश्वर्य गुण है भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा कर लेना नियमन करने का सामर्थ ही भगवान का ऐश्वर्य है भगवान सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं कोई उनके नियंत्रण से बाहर जा सकता है हाँ तो सबका नियंत्रण भगवान रखते हैं तो इसका नियंत्रण करने का सामर्थ्य ही उनका ऐश्वर्य कोई ऐसी वस्तु है जो कि भगवान ईश्वर्य तो सबका वो नियमन कर रहे हैं तभी देखो बोझ कुछ आदमी करना चाहता है नहीं कर पाता है सबके बोट ऐसे ये है जो चार चार व्यक्ति हो नहीं पाता है अभी शक्ति है ना देखिए जो कार्य किसी से जो कार्य बड़े बड़े बुद्धिमानों और बलवानों से भी संभव नहीं होता है जो कार्य बड़े बड़े बलवानों क्या जो कार्य बड़े बड़े बुद्धिमानों और बलवानों से भी संभव नहीं होता है श्री भगवान उस कार्य को अनायास कर देते हैं ठीक है। श्री भगवान उस कार्य को अनायासी कर देते हैं। ठीक है, है? लिखा आपने तो क्या? ठीक है अनायासी अनायासी कर देते हैं ना? देखिये है यह अघटित घटना सामर्थ्य ही भगवान की शक्ति है या अघटित घटना सामर्थ्य ही भगवान की शक्ति है क्या लिखा अघटित घटना सामर्थ्य इस अघटित घटना घटना कर कार्य अघटित घटना कर है वह कार्य जो दूसरे से संभव ना हो घटित घटना का क्या है वह कार्य जो दूसरे से संभव ना हो और उसे करने का सामर्थ्य किसमें है भगवान हाँ। अघटित कार्य है जो दूसरे से संभव ना हो घटना मतलब कार्य जो कार्य दूसरे से संभव ना हो उसे करने का सामर्थ्य भगवान की शक्ति है तो जो सब लोग मिलकर के नहीं कर पाएंगे उसको भगवान अखेरे कर डालते हैं अकेले गोवर्धन देखो भगवान ने के लिए उठा लिया और सब मिलकर कोई पहाड़ को उठा नहीं पाएंगे अकेले उठा लिया तो भगवान की ऐसी महिमा है है ना और रामचंद्र ने किसका उधर किसका था नहीं नहीं नहीं उधर नासिक सिर्फ कंत्रवटी में मरीच था ना तो अनेक वो बहुत तो उसकी मरीच की सेना का तो तुरंत संघार कर दिया था एक क्षण में संघार कर डाला जल्दी से ऐसा देखिएगा आगे देखेंगे आप यहाँ तो ये यह शक्ति हो गया और बल लिखिए श्री भगवान संपूर्ण जगत को धारण करते हैं जगत भगवान पर टिका हुआ है पूरा संसार को वही टिकाए हुए हैं चलिए आपने श्री भगवान, भगवान संपूर्ण जगत को धारण करते हैं सबको धारण करने का सामर्थ्य ही भगवान का बल है दो पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है अपनी जगह रहकर कार्य कर रही है नीचे नहीं, नहीं गिरते हैं, और जब तक आपके शरीर में जीव है तो जीव को भी धारण करने वाले भगवान है आपके शरीर को भी धारण करने वाले भगवान है सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो क्या लिखा सबको धारण करने का सामर्थ्य भगवान का बल है, बल है। ध्यान देना ऐसा लिखिए आगे वीडियो लिखना है आपको ऐसा लिखना की सबका नियमन करते हुए तथा सबको धारण करते हुए क्या लिखा सब का नियमन नीमन समझते नियंत्रण सब का नियमन करते हुए तथा सबको धारण करते हुए भी श्री भगवान निर्विकार बने रहते हैं भगवान ध्यान देना आपको यदि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो टेंशन होगा कि नहीं होगा तो तनाव हो जाएगा निर्विकार चित्त से आप नहीं रह सकते हैं आपके अंदर जो है विकार आ जाएंगे गुस्सा आ जाएगा कोई परेशानी आ जाएगी है? कुछ लोगों का यदि नियंत्रण करना हो तो भी आपका चित्त निर्विकार नहीं रह सकता है और भगवान पूरे संसार का नियमन करते हैं फिर भी निर्विकार बने हैं तो क्या लिखा आप सब सबको सबका नियमन करते हुए और सबको धारण करते हुए जी श्री भगवान निर्विकार बने रहते हैं उनका निर्विकार रहना ही है या है रहना भगवान हमेशा को भी, भी कोई उनको परेशानी नहीं है पूरे संसार को धारण किया तो कोई उनको परेशानी नहीं है कोई उनके चित्त में विकार नहीं है हमेशा पसंद है यही उनका वीर है अब क्या बचा तेज बच्चा लिखिए सबको अभी अभिभूत करके रखने का सामर्थ्य अभिभूत समझते हैं दबाकर सबको दबाकर रखने का सामर्थ्य भगवान का तेज है हाँ। ऐसा तो लेना चाहिए, बड़े से बड़े असुरु को भी दबाकर रखने का सामर्थ्य भगवान का तेज है सबको दबा के रखते है भगवान चाहे कोई राक्षस हो असुर हो निचर हो कोई भगवान ने सबको दबा रखा है है ना तो क्या लिखा आपने भगवान सबको अद्भुत करके रखते है हाँ तो क्या लिखा आपने किर एक बार बोल देना ना आवाज आती है क्या लिखा आपने सबको मजबूत करके रखना है भगवान का सामर्थ्य हाँ सबको अभिभूत करके रखना सबको अभिभूत करने का सामर्थ ही भगवान का तेज है सबको अभिभूत करने का सामर्थ ही भगवान का तेज है अच्छा चलिए तो भगवान ने सबसे सदा संपन्न सदा लिखा है शंकराचार्य ने ध्यान रखना कभी so, भगवान को अज्ञान होता है कभी मोह होता है ऐसा कुछ नहीं रंजे स्वामी बोलते हैं क्यों बोलते हैं मालूम नहीं था बोलते कभी कभी शंकर ऐसा नहीं मानते वो तो, तो सदा ज्ञान से संपन्न बोला है। और वे भगवान वे भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तथा तेज से सदा नहीं आएंगे बल में क्या बल धारण सामर्थ्य और शक्ति अघटित घटना सामर्थ्य से घटना सामर्थ्य है ये अंतर है धारण करने का सामर्थ्य तो धारण करने का सामर्थ्य बल है और नए नए कार्यो को उत्पन्न करने का सामर्थ्य अघटित कार्यों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य ये है उनकी शक्ति ये अंतर है एक धारण सामर्थ्य है एक अघटित कार्य करने का सामर्थ्य यही शक्ति और बल में अंतर है तो ज्ञान क्या सा और ज्ञान ऐसा करना क्या ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्न स भगवान ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तथा तेज से सदा संपन्न वे भगवान आगे देखेंगे मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका वैश्वी माया वशीकृत अपनी मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका वैश्वी माया को बस नहीं करके ठीक है यहाँ ध्यान देना क्या क्या शब्द है मूल प्रकृति है अपनी मूल प्रकृति का वैष्णवी माया को बसने करके यही जो क्या था नारायणा परो को नारायण पर क्या कहा है मूल प्रकृति कहा है और वो मूल प्रकृति का है है और वही क्या है ये माया है। और वो विष्णु की है इसलिए वैष्णवी कहा है तत्व एकदम से अण प्रत्यय होता है ना तत्व इवम इसमें क्या हो जाएगा फिर नीत कर देंगे विष्णु की है इसलिए वैष्णवी कही जाती है की अपनी मूल प्रकृति त्मी का वैष्णवी माया को दस करके भगवान उसको दस में करते है अजा नाम ईश्वर की कि करते अजन्मा भगवान कैसे है अजन्मा है ए? जो उसको जायते ही थी जहा जो जन्म लेता उसे है उसे कहते हैं और ना जायते ही थी अजह जो जन्म नहीं लेता है जिसका जन्म नहीं होता उसे अज कहते है अजन्मा और अब अभिनाश भगवान की ना तो उत्पत्ति होती है न ही विनाश होता है कि अजन्मा अविनाशी तथा प्राणियों का ईश्वर भगवान क्या है प्राणियों के ईश्वर है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपी नित्य नित्य को देखना नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी यह ऐसा है ना शुद्ध शुद्ध कार है यहाँ पर दोष नहीं का क्या है हाँ भगवान में कोई अविद्या आदि नहीं, नहीं। तो है। अविद्या आदि कोई दोष भगवान में तो शुद्ध का दोष रहित है क्या बताया अविद्या रहित दोष रहित मुक्ता कर फिर कर लेना वो बंधन रहित ऐसा कर सकते है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य। और नित्य मुक्त अच्छा या तो नित्य को अलग भी रख सकते हैं है ना कि भगवान ये नित्य नित्य को सबके साथ जोड़ना ठीक है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध और नित्य गुप्त मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी लग जाएगा आ, अपनी माया से देवान यू जाता कि की देधारी मनुष्यों जैसे प्रगति देधारी मनुष्यों जैसे प्रगट हुए लक्ष्य के कारण ज्ञात होते हैं। लक्ष्य दे क्या है हाँ की अपनी माया से अन्य देधारी की तरह प्रगट हुए से ज्ञात होते हैं जबकि अन्य देधारी की तरह भगवान नहीं है है ना भगवान अन्य धारियों से अत्यंत लक्ष्य है पर माया के कारण उनको देधारी जैसे उत्पन्न हुए जान पड़ते हैं जिनको दुयोग भगवान को पहचान नहीं सका बहुत लोग नहीं पहचान सके माया के कारण नहीं पहचाने जा सकती अन्य दे की तरह भगवान नहीं है भगवान सबसे विलक्षण है अपनी माया शक्ति से की तरह लगाया है ना? इसका मतलब महान है देधारी की तरह उत्पन्न हुए से जान पड़ते हैं क्या लोकानुग्रह और लोक पर अनुग्रह करते हुए से जान पड़ते है अच्छा इस पंक्ति को दोबारा लगाएंगे क्या ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर और तेज से सरा सम्पन्न हुए भगवान अपनी त्रिगुनात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को दस में करके अजन्मा अविनाशी प्राणियों का ईश्वर तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी अपनी माया शक्ति से देह अन्य देहारी प्राणियों की तरह उत्पन्न हुए जैसे तथा लोग पर अनुग्रह करते हुए जैसे दिखाई देते हैं हाँ यहाँ क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं भाषा के अनुसार है ना अच्छा और कृपा तो उनकी हाँ यू दोनों तरफ है आगे ध्यान देंगे तो अभी ये ये भगवान ने क्या किया है अर्जुन को उपरे किया है तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे कि लोक में व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ अपना प्रयोजन रहता है अपना स्वार्थ रहता है भगवान का सही स्वार्थ है। नहीं है ना तो भगवान ने क्यों उपदेश किया अर्जुन को उद्धार करने की इच्छा से और किसका उद्धार करने की इच्छा से सभी का उद्धार करने की इच्छा से सबका उद्धार करने की इच्छा से अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश दिया है भगवान का उपदेश केवल अर्जुन के नहीं है। लिए नहीं है बल्कि अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे संसार के लिए है स्वरियोजना भावे अपनी अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी किसका श्री कृष्ण अपना कोई प्रियोजन न होने पर भी भूता अंक है ना कि प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से अनुग्रह छया कर कि प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्राणियों पर कृपा करने की इच्छा से शोक मोह महोद निगमाये अर्जुनाय वैदिकम धर्म दो उपदिदेश महोद कर महोदय है महासागर शोक तथा मोह के महासागर में डूबे हुए अर्जुन के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन को बहुत शोक और मोह हो गया था ने? कि हमारे द्वारा ये जाएंगे बड़ा अन्य हो जाएगा तो अपने कर्तव्य पालन को अर्जुन भूल रहा था छत्री का जो कर्तव्य है कभी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और मोह से व्यक्ति स्वधर्म का त्याग कर देता है तो वही स्थिति सी आई अर्जुन की शोक और मोह के कारण कर्तव्य का त्याग करके बैठा था तो शोक और मोह के महासागर में डूबे हुए अर्जुन के लिए दोनों वैदिक धर्मों का उप्रेस किया दो वैदिक धर्म कौन कौन उप्रेस किया लग जाएगा अपने अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी प्राणियों पर कृपा करने की इच्छा से प्राणियों पर अनुकंपा करने की इच्छा से यहाँ श्री कृष्ण का अध्ययन कर लेना ठीक है भूतान अमृत श्री कृष्ण की मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने शोक तो तथा के महासागर में डूबे हुए निम्न आएगा थे, डूबे हुए कौन कौन है अर्जुन अर्जुन के लिए दोनों प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश किया ठीक है क्यों किया अर्जुन को उपदेश क्यों किया दूसरे को क्यों नहीं किया तो बताते है ही क्या व्यक्तियों की गुणा रिपे ही क्यूँकी ध्यान देना अधिक गुणवान व्यक्ति को जो उपदेश दिया जाए और अधिक गुणवान व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करे तो लोक में ज्यादा प्रचार होता है लोक में जो अधिक गुणवान व्यक्ति को उपदेश दिया जाए और अधिक गुणवान व्यक्ति उसका आचरण करे तो लोक में प्रचार क्या ज्यादा होता है इसलिए अर्जुन को किया कैसे बहुत गुणवान है ही क्योंकि गुणाधिक मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया वृता है ना क्योंकि अधिक गुणवान मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया अच्छा अनुष्ठी माना और आचरण में लाया गया और आचरण में लाया गया घर में प्रचार को पर्याप्त होगा जिस को प्राप्त होगा थोड़ा प्रचार को प्राप्त होगा प्राप्त होगा जितनी गर्थक दात में हैं उनका प्राप्ति होता है क्यों कर रहे क्योंकि अधिक गुणवान मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया और अनुष्ठान किया गया धर्म में प्रचार को प्राप्त होगा ठीक है अब रे घना भगवता यथोदम कि भगवान के द्वारा उस यथोपदिष्ट धर्म को मतलब भगवान ने जिस जैसे धर्म का उपदेश किया है फिर इसी रूप धर्म का और निवृत्ति धर्म का भगवान ने जैसे यथाउप है ना कि भगवान ने जैसे धर्म का उपदेश किया है वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद ने सर्वज्ञ भगवान वेद्यास के विशेषण किया है पर सर्वज्ञ और भगवान ने हाँ वेद्यास भी सर्वज्ञ है और भगवान के अवसर है ये भी भगवान है सर्वज भगवान वेदव्यास ने गीता नामक सात सौ श्लोकों के द्वारा ग्रसित किया या गीता नामक के रूप में लिखा किसको लिखा है धर्म को उपनिबद्ध तो अर्थ है ग्रसित किया अथवा लिखा ये भगवता करते भगवता श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उस धर्म का जैसे उपदेश किया था वैसा सर्वग्र भगवान वेदव्यास ने गीता नामक सात सौ श्लोकों में या तो सात सौ श्लोकों हाँ ठीक है गीता नामक सात सौ श्लोकों में लिखा किसने लिखा है लिखने वाले वेद्यास है उपदेश करने वाले कौन है श्री कृष्ण है अभी तद इधम गीता शास्त्र वेदा प्रसार संग्रह दुर्विद्यादम वह या गीता शास्त्र पूर्व में वर्णित पूर पूर है ना तट का पूर्व वर्णित पूर्व में एक गीता गया है ना मतलब यह गीता शास्त्र समस्त वेदों के अर्थ के सार का संग्रह रूप है चार वेद है ना तो समस्त वेदों के अर्थ का जो सार है उस सार का संग्रह रूप कौन है गीता शास्त्र यह गीता शास्त्र समस्त वेदों के अर्थ के सार का संग्रह रूप है और दुर्विज्ञ अर्थ हम इसका अर्थ दुर्विज्ञ है साथ इसका अर्थ समझने में कठिन करते अर्थ समझने में कठिन है गीता का ऐसा भाष्य है समय कितना है देखो तुरे। तुरे। थोड़ा करते हैं कल से श्लोक में पहुंच जाना है धन ऐसी अनुग्रह भगवान का लोका अनुग्रह करते हुए ज्ञात होते हैं भगवान शंकर के अनुसार परमात्मा क्या करता है परमात्मा क्या करता है पर जो पर तो लोगों को करते ही है कृपा तो होती ही है उनकी तो परमात्मा कुछ नहीं करते है इस दृष्टि से लोकानुग्रह करते हुए से कहा है अच्छा तो तो थोड़ा सा देखते हैं और कल धर्म क्षेत्र क्षेत्र में पहुँचते है ये जो प्रथम अध्याय भाष्य नहीं है और द्वितीय में भी कुछ दूर के मिलेगा का तो सब बताना पड़ेगा ना बहुत लोग तो भाष्य तो पढ़ लेते हैं परन्वय है। है। है लगाना पड़ेगा शब्दार्थ लगाना पड़ेगा गीता तो पूरे जीवन काम आने वाली है इसलिए अच्छा तैयार करना पर अर्थाविष्करण एक अर्थ है उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए किसके गीता के गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक अनेकई हैं कि अनेक विद्वानों ने अनेक विद्वानों के द्वारा विवृत पद पदार्थ पद अर्थ कर लेना पदच्छेद क्या कर लेंगे और पदार्थ पदच्छेद पर समझते हैं अलग अलग विच्छेद कर दिया पदों का और पदार्थ उन पर पदों का अर्थ अलग अलग कर दिया किस पद का अर्थ है और फिर वाक्यार्थ पद कार्य करने के बाद में क्या होता है वाक्यार्थ होता है वाक्यर्थ ज्ञान के लिए पहले क्या होना चाहिए पदार्थ का ज्ञान ज्ञान वाक्या पदार्थ ज्ञान कारण वाक्या ज्ञान कारण है तो गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक व्याख्याकारों ने पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और न्यायम है ना न्यायम करना है क्या युक्ति अनेक व्याख्याकारों के द्वारा पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और युक्ति प्रदर्शित किए जाने पर भी युक्ति प्रदर्शित किए जाने पर भी किसने प्रदर्शित किया है क्या क्या, क्या प्रदर्शित किया है अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ सही मणम की लौकिक मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्यों के द्वारा मतलब अनेक विद्वानों ने ऐसा पदच्छेद पदार्थ वाक्यर्थ कर दिया है फिर तो भी सामान्य मनुष्य अत्यंत विरुद्ध अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण करते हैं सामान्य मनुष्य मतलब ठीक ठीक समझे नहीं पाते हैं। अत्यंत विरुद्ध अनेक अनेक अर्थ सत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को ग्रहण करते हुए देखकर तो अत्यंत दे विरुद्ध दे अनेक अर्थों को समझते हुए देखकर के, तो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को कौन समझ रहा है लौकिक होने से लौकिक ही है ना लौकिक मनुष्यों के द्वारा अत्यंत विरुद्ध अनेक विरुद्धों को उपलब्ध समझते हुए देखकर विरुद्ध अर्थ तो नहीं हो सकते हैं न? तो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ को समझते हुए देखकर अहम अर्थ में मैं कौन शंकर शंकराचार्य मैं अपने विवेक से अर्थ का निश्चय करने के लिए मैं अपने विवेक से अर्थ का निश्चय करने के लिए संक्षेप से व्याख्या करूंगा कैसे व्याख्या करूंगा विवरण करके व्याख्याम व्याख्यानम कि अर्थ का निर्णय करने के लिए संक्षेप से व्याख्यान करूंगा अर्थ का निर्णय करने के लिए संक्षेप से व्याख्यान करूंगा ऐसा कहते हैं तस्य अस्त्र इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन क्या है गीता शास्त्र का हेतुक संसारत्यंतर लक्षण बंधन है नूप मोक्ष कारण के सहित संसार की अत्यंत निवृति रूप मोक्ष संसार की अत्यंत निवृति कैसे कारण सहित है संसार का कारण क्या है अज्ञान हाँ कि अज्ञान से सहित संसार की अत्यंत प्रति ही क्या है विश्रेय है कारण सहित संसार की अत्यंत मोक्ष यही गीता शास्त्र का परम प्रयोजन है गीता शास्त्र का परम प्रयोजन क्या है मुक्ति संसार से प्रति यही गीता शास्त्र का परम प्रयोजन है क्या सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपांत धर्मार्थ होती है क्या तत्व क्या थे और वह मोक्ष सर्वकर्म संन्यास पूर्व के आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म से होता है इसको उत्कल करेंगे है ओम तो। पूर्ण ओम